प्रत्यक्ष होने के लिए प्रयोजक क्या कहा आकार आकार नहीं वृत्तिपहित अभिन्न घटा दे सत्ता की सत्ता घटा देवचि चैतन्य और विषय में एक विशेषण में देना पड़ेगा योग्य विषय अवचिन्न चैतन्य और तत वृत्ति लिखो ही तो द्रष्टि अवचिन्ह चैतन्यवचिन्न चैतन्य अच्छा ऐसा होने से जब वृत्ति का विषय वृत्ति को जो विषय बनायेंगे तब अभी वृत्ति को विषय करने वाला वृत्ति अगर बनेगा तभी तो उससे उपहित होगा तो प्रमाता तो किंतु वृत्ति को विषय करने वाले दूसरा अगर प्रमात वृत्ति मानेंगे तो क्या दोष होगा अवस्था दोष होगा इसलिए कहा कि वृत्ति को विषय करने वाले दूसरे वृत्ति नहीं बनेगा किंतु ये वृत्ति चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होगा एक अविद्या वृत्ति के द्वारा अविद्या वृत्ति ये होगा देखिए छपन पृष्ठ में मूल में तृतीय पंक्ति में हम लोग देख रहे थे 56 छप्पन द्वितीय पंक्ति में कहा सिद्धांति न अनावस्था भिया वृत्ते वृत्ती अभिषेक अनावस्था भय से वृत्ति का वृत्ति अंतर हम स्वीकार नहीं करते हैं प्रथम वृत्ति से किसको लेंगे नहीं, नहीं जो प्रमाण प्रमाण वृत्ति और द्वितीय वृत्ति से द्वितीय द्वितीय वृत्ति अर्थात दूसरा प्रमाण वृत्ति नहीं बनेंगे अर्थात ऐसा बनेगा ही नहीं इसलिए वृत्ति वृत्ति अंतर का विषय होगा नहीं अर्थात दूसरा वृत्ति बनेगा ये दोनों ही प्रमात्र वृत्ति अर्थात प्रमात्रवृत्ति दूसरा प्रमात्रवृत्ति का विषय बनेगा नहीं क्यों क्योंकि दूसरा प्रमात्र वृत्ति है ही नहीं तो बनेगा नहीं कि हम लोग विद्यावृत्ति सोच लेते हैं जी जो अभी प्रमात्र लेना चाहिए सो जो प्रमात्र लेना चाहिए स्वृत्ति वृत्ति अंतर का विषय नहीं होगा किन्तु स्व विषयत्व होगा विषय so, तो वृत्ति सो विषय बनेगा जी so, so, तो सो पद से किसको लेंगे प्रमात्र वृत्ति so, तो प्रमात्र वृत्ति प्रमात्र वृत्ति को विषय करेगा नहीं करेगा जो प्रमात्र वृत्ति है वो वृत्ति अंतर का विषय नहीं बनेगा किंतु सो विषय बनेगा बनेगा स्व पद से किसको लेंगे साक्षी का साक्षी का विषय बनेगा तो स्व विषय स्व विषय अर्थात हम लोग अविद्यावृत्ति कहते थे अविद्यावृत्ति का विषय बनेगा किंतु तो स्व पद से पहले प्रमातवृत्ति लेकर के दूसरा स्व पद से अविद्यावृत्ति लेना स्व का अर्थ अलग हो जाता है स्व का अर्थ एक वाक्य में जिसको लेंगे प्रथम स्व द्वितीय स्व वही होना चाहिए कहीं कहीं अलग हुआ है किन्तु बहुत कम ज्यादा हमेशा तो यहाँ भी स्व पद से हमको प्रमात्रवृत्ति लेंगे तो प्रमात्र का विषय मानेंगे तो फिर कर्तव कर्म विरोध होगा कर्तिकर्म इसलिए वहा स्व विषय में समास लेंगे स्व विषय अविद्या है स्व अर्थात प्रमात्रवृत्ति प्रमातवृत्ति अन्य प्रमात्रवृत्ति का विषय तो नहीं बनेगा किंतु स्व विषय बनेगा अविद्या स्व विषय यश अविद्या है बहुभ्री लेंगे तो स्व पद से विद्यावृत्ति नहीं लेकर के स्व पद से प्रमात्रृ समाज बैठाएंगे अर्थात प्रमात्र किन्तु दूसरा प्रमात्रवृत्ति का विषय नहीं बनेगा अर्थात तो विद्यावृत्ति तो का विषय बनेगा स्व विषय तो अभ्यूप में ना यहाँ स्व विषय में बहुग्री लगाएंगे तब स्व पद से किस लेंगे फिर प्रमात्र तो प्रमात्र है प्रमाण वृत्ति इसका मालिक कौन है प्रमात्र प्रमाता हम उसको प्रमात्रिवृत्ति कह देते हैं अर्थात प्रमातुर वृत्ति प्रमाता का वृत्ति प्रमाता का वृत्ति अर्थात प्रमाता उसका आश्रय होता है मालिक होता है इसलिए प्रमात्रिवृत्ति कह देते हैं और जब प्रमाण वृत्ति कहते हैं तो प्रमाण असुवृत्ति प्रमाण है वही वृत्ति है और प्रमातवृत्ति कहने कहते हैं षष्ठी प्रमाण वृत्ति प्रमा त्रिवृत्ति दोनों एक ही है समाज से अलग अच्छा तो स्व विषय तो अभियुपगम है ना स्व विषय तुम्हें बहुब्रीगे तो स्व पद से फिर किसको लिया जाएगा प्रमात्र इसलिए स्व विषय वृत्तिपहित अभी स्व विषय वृत्ति कौन सा वृत्ति हो जाएगा अविद्या स्व विषय में बहुवी करके वृत्ति हो गया अविद्या वृत्ति उपहीत प्रमात्र चैतन्य तो यहां प्रमात्री चैतन्य साक्षी अविद्या अविद्यापहित तो साक्षी अविद्या तो प्रमाता नहीं होता है म... अविद्या तो साक्षी यहाँ प्रमात्री चैतन्य साक्षी चैतन्य अच्छा ये मूल में हुआ तो टीका में इसी प्रकार के तृतीय पंक्ति में दे दिया वृत्ते है स्विषय तो टीका में भी है वृत्त है स्व विषय तो अभ्युपगम यहाँ भी स्व विषय तुम्हें वही बहुवी है स्व विषय जो ऊपर में है वही प्रमात विषय प्रमात्र विषय कश्या है ये अभ्युपगम स्व इतर वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाश यहाँ तो स्व पद से प्रमात्रृ प्रमात्रवृत्ति से इतर वृत्ति दूसरा प्रमात्र वृत्ति है उस अवच्छिन्न चैतन्य से अप्रकाशित अर्थात दूसरा प्रमात्रवृत्ति से तो प्रकाश नहीं होता है, पर स्व अवचिन्न चैतन्य प्रकाशित है स्वपद से तो प्रमात्र ही लिया जाएगा सर्वत्र स्व तो अवच्छिन्न चैतन्य अर्थात प्रमातवृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्रृ प्रमातवृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्रृ अवच्छिन्न चैतन्य कहने का अर्थ है कि प्रमात्री वृत्ति अवच्छिन्न जो चैतन्य अवच्छिन्न का अर्थ यहाँ उपहित लिया जाएगा क्योंकि चैतन्य जो अवच्छि हो जाएगा वो जड़ बन जाएगा और प्रकाशक नहीं बनेगा यहाँ स्व अवच्छिन्न अर्थात तो प्रमात्री उपहित जो चैतन्य प्रमात्रृत चैतन्य सीधा प्रमातवृत्ति चैतन्य का उपाधि कैसे बनेगा कहते बीच में अविद्यावृत्ति तो रहेगा ही रहेगा अर्थात स्व को विषय करने वाला जो उससे उपहित तो हुआ जो चैतन्य अर्थ इसी प्रकार लेना होगा ताकि वेदांत के जो मुख्य सिद्धांत उसके साथ ये बैठेगा तो इस जगह में व्याख्यान बहुत तो तो कल भी जाकर के महाराष्ट्र को ये स्व अवच्छिन्न चैतन्य ये अवच्छिन्न कहने से यहाँ अवच्छिन्न नहीं हो पाएगा आपको उपहित ही लेना पड़ेगा क्योंकि जो प्रकाशक होगा वो निरवच्छिन्न चैतन्य ही प्रकाशक होता है वो कभी अवच्छिन्न नहीं, तो नहीं हो जाएगा अवचिन्न होगा तो प्रकाशक नहीं होगा इसलिए अवचिन्न शब्द का अर्थ यहाँ उपहित ही बनाना पड़ेगा अच्छा। आगे सत्तावन पृष्ठा हम लोग आरम्भ नहीं किया था ना हो गया था आरम्भ नहीं आरम्भ नहीं हुआ था ना अच्छा। अभी छपन पृष्ठा में मूल में कह दिए अंतकरण तमाम तो केवल साक्षी विषय केवल साक्षी कहने का अर्थ वृत्ति नहीं होगा इनका अर्थात वृत्ति तो होगा तब केवल शब्द कह के दिए तो इसके लिए आगे विचार आधना करते है नृत् व्यावर्तक केवल पद आप केवल कह के करके वृत्ति को निराकरण कर दिया तो के, केवल पद विरोधात् कथम वृत्ति विषयत्व अभ्युपगम तुम आप इधर केवल साक्षी विषय भी, भी कहते हैं और एक वृत्ति भी मानते हैं अविद्या वृत्ति को मानते हैं बीच में तो कहते हैं कि इधर केवलो भी कहते हैं और वृत्ति विषय तो भी, भी मानते हैं ये कैसे कहते हैं के है सक्यम इतनी आशंका परिहरती सिद्धांत कहते हैं न चकरण मूल में न च अंत करण तमाम वृत्ति विषय तो केवल साक्षी विषय तो अभियुपगम विरोध पूर्व पक्षी कहता है कि अगर अंतकरण धर्मादिक को वृत्ति विषयत्व मानेंगे तब केवल और साक्षी विषय तो विरोध होगा केवलो कहते हैं अर्थात वृत्ति को नहीं मानते आप जहाँ केवलो कहते के हैं केवल अर्थात किसी का व्यावृत्ति करते हैं किसका व्यावृत्ति करते हैं टीका में कहते हैं वृत्ति को व्यावृत्ति करते हैं तो इधर केवल कहकर वृत्ति को व्यावृत्ति करते हैं और इधर कहते हैं कि वृत्ति विषयत्व है तो ये परस्पर विरोध होता है अर्थात सिद्धांतिका मत है कि केवल कहकर के हम के प्रमात्र वृत्ति का निराकरण करते हैं वृत्ति विषयतों तो हम कहकर विद्या वृत्ति का विषय तो मानते हैं गुरुपक्षी इसको ग्रहण नहीं करके ये शंका करता है तो केवल साक्षी विषय कहते हैं और इधर वृत्ति विषय भी कहते है ये तो विरोध हुआ सिद्धांति कहता है दिन अच्छा ठिकाने केवल पदम नृत्ति निराशा सिद्धांत स्पष्ट करता है हम सकल वृत्ति का निराश नहीं कर रहे हैं अपितु तो इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापार निवृत्ति इंद्रिय जन्य जो प्रमात्र होता है अथवा जो अनुमान आदि होता है उस प्रकार की प्रमाण को हम निराकरण करते हैं अर्थात प्रमाण वृत्ति नहीं होगा किन्तु अविद्या वृत्ति का हम निराकरण नहीं करते है अथो न त विरोध इन इसलिए कोई विरोध नहीं है मूल में नहीं वृत्तिम बिना साक्षी विषय तुम केवल साक्षी वेद्यम केवल साक्षी वेद्यम कहने का अर्थ वृत्तिम बिना साक्षी विषय तुम ऐसा हम नहीं तह रहे हैं किंतु किनुमादी प्रमाण व्यापार अंतरेण साक्षी विषय तमाम जहाँ इंद्रिय व्यापार होकर के होगा वहाँ पर बनेगा हम इस प्रकार की वहाँ नहीं मानते हैं अथवा अनुमिति होगा तो वो एक प्रमाण है प्रमाण व्यापार के बिना जहाँ विषय बनता है साक्षिता उसी को ही हम कहते हैं अविद्यावृत्ति एक प्रमाण वृति नहीं है तो इसलिए अविद्यावृत्ति जो होता है अविद्यावृत्ति कहाँ होता है आगे कहेंगे जहाँ हमको भ्रम हुआ वो सब अविद्यावृत्ति बना क्यूँकी जब सर्को को देखता है सर्पाकार एक वृत्ति होती है नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा किंतु वो सर्प को चक्षु से देखता है क्या तो प्रमाण से नहीं देखता इसलिए वो प्रमाण वृत्ति नहीं है किंतु वृत्ति होता है तो सिद्धांत इस प्रकार कहता है कि प्रमाण वृत्ति नहीं होता है किंतु वृत्ति तो होता है मूल में किन्तु इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापार अंतरेण साक्षी विषय इंद्रिय का व्यापार नहीं है अथवा अनुमान आदि प्रमाण नहीं है तो साक्षी का विषय बनता है में जो साक्षी विषय जितने ब्रह्म साक्षी विषय अंतकरण अर्थात तो वहाँ अंतकरण वृत्ति तभी बनेगा जब वो कोई प्रमाण से होगा तो प्रमाण अर्थात तो प्रत्यक्ष होगा तो इंद्रिया आदि कोई प्रमाण जन्य होना चाहिए चक्षुर आदि इंद्रिय जन्य होना चाहिए नहीं तो अनुमिति इत्यादि जब सर्प को देखता है वहां अनुमिति इत्यादि नहीं है प्रत्यक्ष देखता है किंतु प्रत्यक्ष देखता है प्रत्यक्ष प्रमाण तभी होगा अगर वो प्रमाण से जन्य हो तो, तो इसलिए कहा गया तस्मात इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण तो इंद्रिय आदि जन्य अगर होगा तभी उसको प्रमाण कहा जाए सर्प जो है तो सर्प ज्ञान जो हुआ वो इंद्रिय जन्य नहीं है नहीं होने से प्रमाण नहीं है इंद्रिय रजू को देखता है इंद्रिय का शनिवर्ष रजू के साथ हुआ किंतु ज्ञान तो रजुआ कारण नहीं हुआ तो आयतर तो ज्ञान को ये नहीं मानते मतलब प्रमाण नहीं हुआ ज्ञान है वो भी जो है वृद्धि ऐसी नहीं हुआ इसलिए वो प्रमाण नहीं है इसलिए तो यथार्थ कहते हैं रज्जु का ज्ञान कहाँ होगा रजू का ज्ञान नहीं वो नहीं वो ज्ञान रज्जु में होगा या कहीं बुद्धि में अच्छा यह प्रक्रिया कैसा होता है चक्षु जाकर के सामने में जो पदार्थ है उसके साथ सनिकर्ष कर गया तो सामने में जो पदार्थ के साथ सनिकर्ष हुआ अभी कहा कि इदम उसको रज्जु बोल करके नहीं जाना इदम तु न जाना इसलिए प्रमाण वृत्ति यहाँ क्या हुआ इदमाकार वृत्ति हुआ यह प्रमाण है क्योंकि ये वास्तव है ना इदमाकार इदम ये प्रमाण है चक्षु यहाँ ईदम को ही ग्रहण किया रज्जु को ग्रहण नहीं कर पाया तो रज्जु में एक रजुत्व तो है एकदंत तो है इदंत तो को ही ग्रहण किया चक्षु जितने उनसे को ग्रहण किया उतने अंश में प्रमाण है तो प्रमाण है तो इसलिए हमको इदमाकार अंतकरण वृत्ति होगा वो प्रमाण वृत्ति है प्रमाण भी सर्पाकार ये अंतकरण वृत्ति नहीं सर्व सर्प जान अगले क्षण हो रहा अगलक्षण अगलक्षण ज्ञान के, इदंग के क्योंकि सन्नीकर्ष होने के बाद वास्तविक वहाँ अगलक्षण नहीं होता है ये दो अलग अलग है अगलक्षण ही मानना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग होने पर भी इधम का ज्ञान होने के बाद ही जाकर के सर्प का ज्ञान आएगा तो इसलिए परक्षण क्षण भी होगा किंतु सर्प का ज्ञान जो प्रमाण है प्रमाण और सर्फ के लिए आगे विचार आएगा अर्थात वेदांत परिभाषा का प्रत्यक्ष खंड का मुख्य विचार है अनुमान का तर्क संग्रह में मुख्य अंश कौन है हेतु आवास ये हनुमान का मुख्य विचार है हेतु आवास जो की यथार्थ है इसी प्रकार की यहाँ भी मुख्य विचार है ब्रह्म ज्ञान क्यूँकी कि हम तो उसी में ही है ना? इसी का ही विचार आगे होगा तो इसको आएगा जब जरूर विचार और होगा तो दो ज्ञान एक ही साथ होता है अर्थात इदम ज्ञान भी होगा और सर्व ज्ञान भी होगा ये दोनों ज्ञान होगा मूल में न, नहीं ही वृत्तिम बिना साक्षी विषय तुम केवल साक्षी वैद्य तुम किंतु इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापारम अंतरेण साक्षी विषय साक्षी जब भी विषय करेगा तो इंद्रिय व्यापार बिना इंद्रिय के द्वारा अर्थात प्रमाण के द्वारा जो व्यापार करेगा उसको प्रमाता ही कहा जाएगा टीका में सो पद्म पादार्य सम्मतिमा तो ये पंचपादी का मूल में कहते हैं अतएव तो अहंकार टीकायाम अहंकार टीका अर्थात तो अध्यासभाष्य का टीका पंचपादिका अभ्यास भाषा के ऊपर जो लिखिए हैं टीका उसको अहकार टीका कहा जाता है आचार्य ही आचार्य ही पद्म पद आचार्य है अहमाकार अंतकरण वृत्ति अंगीकृता अहमाकार अंतकरण वृत्ति अर्थात तो अंतकरण वृत्ति अर्थात यहाँ अंतकरण विषयक अविद्या अंतकरण तो वृत्ति मान्य से प्रमातृवृत्ति हो जाएगा तो यहाँ अहमाकार अंतकरण को विषय करने वाले अविद्यावृत्ति अहमाकार अंतकरण और वृत्ति इसका बीच में रहेगा विषय का अविद्या अंतकरण विषय का अविद्यावृत्ति ये होगी तो क्या अर्थात अहमाकार वृत्ति जो होती है वो अविद्यावृत्ति होती है वो परमात्रि नहीं है क्योंकि अहम आकार होने के बाद ही प्रमाता का सत्ता आएगा सुसुक्ति से जो बाहर आएगा अहमाकार वृत्ति पहले आएगा तभी तो उसका नाम पड़ेगा प्रमाता तो अहमाकार वृत्ति बनने के बाद प्रमाता बनेगा इसलिए प्रमाता को अहमाकार वृत्ति कैसे होगा इसलिए अहमाकार अहम आकार वृत्ति अविद्या अहंकार टीका में वहा स्पष्ट किया गया अहमाकार अंतःकरण विषय का अविद्यावृत्ति ऐसे वहां स्पष्ट कर लेना है अंतकरण को विषय करने वाले जो विद्यावृत्ति ये अंगिकृता। तो पूर्व पुष्टा में कहा था अंतकरण तो धर्म आदि नाम केवल साक्षी व्यक्ति तत्त आकार वृत्ति अभ्युपगम्य तो अहम आकार वृत्ति अभ्युपगम्य थे वृत्ति ये कौन सा होगा कहते हैं विद्यावृत्ति क्योंकि केवल साक्षी भाष्य है तो इसलिए यहाँ अहम आकार अंत करण ये अंगीकृता माना गया ये टीका गौरव मानती है अहंकार वृत्ति जो होता है भित्ती भित्ती? ये अविद्या अंत्रहण अतएव चंप्रदायिक अतएव चातभाषिक रजत स्थले रजतकार अविद्यांप्रदायिक अंगीकृता जहाँ प्रातिभाषिक ज्ञान होता है प्रातिभाषिक चाहे रजुसर्प हो चाहे मरुभमे जल हो चाहे स्वप्न हो जितने भी प्रातभाषिक है सब अविद्यावृत्ति होती है और सब साक्षी भाष्य विषय जो होगा वो अर्थात ज्ञान हुआ किन्तु तो हमको पता नहीं चला अर्थवा विषय है और हमको पता नहीं चला ये नहीं होगा साक्षी पदार्थ में अज्ञात तो सत्ता नहीं होता है घट सामने में है और हमको ज्ञान नहीं हुआ तब घट की सत्ता माना जाएगा नहीं जाएगा व्यावहारिक में माना जाएगा घट है किंतु रज्जु में वहाँ सर्प है और हमको ज्ञान नहीं हुआ ऐसा होगा तो रज्जु में सर्प तो हमको ज्ञान हुआ तभी तो सर्प इसलिए प्रातिभाषिक पदार्थ अज्ञात तो सत्ता को नहीं होते है सर्वदा ज्ञात तो सत्ता का तो प्रातिभाषिक पदार्थ है तो हमको पता चल रहा है वास्तविक हमको पता चल रहा है उसके बाद अर्थ है प्रातिभाषिक पदार्थ में पहले ज्ञानाध्यास बाद में अर्थाध्यास यहाँ ज्ञान होता है और हम अर्थ को वहाँ अध्यास कर देते हैं अगर यहाँ ज्ञान नहीं होगा तो वहाँ अर्थ नहीं आएगा इसलिए प्रातिभाषिक पदार्थ जो है वो सर्वदा कहते हैं ज्ञात सत्ता को व्यावहारिक पदार्थ और सत्ता को ये मानते हैं इसलिए रजताकार अंगीकृता प्राथिभाषिक रजत स्थल में टीका में यह तो नृत्ते है केवल पद ब्यावर्तियव केवल पद के द्वारा व्यावर्तीय वृत्ति ये नहीं है अविद्या तो मानते हैं इसलिए सकल वृत्ति का व्यावर्तीय केवल पद ये नहीं है अतएव अहम वृत्विंद अंतरण आपद्यकारी अतएव चैतन्य का विषय बना अंतकरण जब चैतन्य किसी कभी विषय बनाएगा बीच में विद्यावृत्ति आएगा अर्थात चैतन्य विषय अंतकरण बना और अंतकरण जो चैतन्य विषय बनेगा अर्था चैतन्य को अंतकरण को विषय करने वाले एक विद्यावृत्ति आएगा अंतकरण चैतन्य विषय आपद्यते अहंकार टीकाया आचार्य अहम इति अंतकरण विषयावृत्ति अहम इस प्रकार की अंतकरण को विषय करने वाले वृत्ति अंतकरण विषय हो रही है अंतकरण विषया वृत्ति अंतकरण को विषय करने वाले जो वृत्ति वो कौन सा वृत्ति होगा अविद्याण को विषय करने वाला जो वृत्ति होगा अंतकरण विषया वृत्ति अंतकरण को विषय करने वाले जो अविद्या वृत्ति अंगीकृता सांप्रदायिक संप्रदाय सांप्रदायिक अर्थात संप्रदाय में आने वाले अन्य आचार्य लोग कहते हैं सर्वज्ञ मुनि प्रमुख सर्वज्ञ आत्मुनि संक्षिप्त शारीकरणी नृत्ति विषय निर्विवाद सती फलितम अव्याराकरणम उपसंग्रति अंतकरणादि वृत्ति का विषय बनते हैं अविद्या वृत्ति विषय बनते है इसमें निर्विवाद कोई विवाद नहीं है तनिर्विवाद तो सती फलितम अव्यापति निराकरण पूर्व पक्षी कहा था वृत्ति का वृत्ति नहीं होगा था अर्था लक्षण नहीं जाएगा सिद्धांत कि यहाँ वृत्ति का विषय बनता है और जिस वृत्ति का विषय बनता है अविद्या उपहित चैतन्य होगा उपसंग मूल में तथा तो चरण तथर्मादिशु तो केवल साक्षी वेदेश अंतकरण अंतकरण का धर्म, धर्म सुख दुख इच्छा देश इत्यादि तो केवल साक्षी वेद्य है तो केवल साक्षी वेद्य कहने का अर्थ प्रमातृवृत्ति नहीं है अविद्या है, है। इसलिए वृत्ति वृत्तिपहित्व घटित लक्षण से सत्व वृत्ति अविद्या द्रष्टा क्यूंकि यहाँ अविद्यावृत्ति उपहित प्रमाता नहीं है अविद्यापहित सर्वदा साक्षी होगा प्रमाता वृत्ति उपहित नहीं होगा वो तो वृत्ति अवच्छिन्न होगा अवच्छि उपहित में अलग है उपहित जैसे स्फटिक विशेषण नहीं बनेगा और अवच्छिन्न कहने से अर्थात तो उसका अंदर में ही आया ले जाएगा तो साथ में जाएगा लेहित में ले जाएगा तो साथ में जाएगा नहीं उपहित कहने का अर्थात वास्तविक संबंध नहीं है अवचिन्न में तो उसके द्वारा वो अवच्छिन्न होकर मूल में कहा तथा तो अंतकरण तथा धर्म केवल साक्षी वेद्यु ये केवल साक्षी वेद जो है वृत्ति घटित वृत्ति उपहित उपहित वृत्ति कहने से जहाँ साक्षी है वहाँ साक्षी जहाँ प्रमाता है वहाँ प्रमाता घट विषय में प्रमाता आ जाएगा और वृत्ति विषय सुख विषय दुख विषय वहाँ साक्षी आ जाएगा इसलिए वृत्ति दृष्टा ये घटित लक्षण ये दोनों जगह में ना घटेगा जो आज सुबह जो विचार हुआ दृष्टि का दृष्टा पहले जो दृष्टि हो गया वो प्रमात्री वृत्ति जो कि घट को विषय करेगा दूसरा हो गया दृष्टि का दृष्टा अर्थात ये वृत्ति को विषय करने वाले जो चैतन्य वा साक्षी तो ये वृत्ति और साक्षी ये बीच में विद्यावृति आएगा उसका किन्तु वहां विचार नहीं है अर्थात जो एक हो गया घट का दृष्टा दूसरा हो गया दृष्टि का दृष्टा ये दोनों अलग है जितना हम विषय ग्रहण करने का समय में विषय देश में चले जाते हैं हम तब विषय का दृष्टाबंध करके प्रमाता बन जाते हैं उसको हटाना बहुत कष्ट है अर्थात अभ्यास आप बार बार करने से भी संस्कार इतना दृढ़ है शब्द तो आएगा तो तुरंत जाएगा रोड में पहुंच जाएगा <laughs> यहाँ रखना बहुत ज्यादा उद्यम करके रखेंगे भी तो यहाँ तो कोई अगर सेकंड दो चार सेकंड के बाद फिर चला जाएगा बहुत कठिन होता है साक्षी भाव रख इंद्रियों को हटाना बार बार हटाना ये सब जो किसको ना, में तो, किसको वो देखें वो बोलते किसको में। हाँ? जिसको जो उसको नहीं देखो किसको देखो अर्थात हाँ, जो जानने वाला उसके ऊपर महत्व रखना है हम तो जो जाना जाने वाला हम तो विषय की तरफ चले जाते हैं अच्छा। ये अनंत तो संस्कार है अच्छा आगे कहते हैं श्रोत्री सुख प्रतिपत्तये विशेषणे लक्षण निष्कृष दर्शे थे श्रोता का सुख सुख प्रतिपत्ति के लिए हैं? ना तो तथा हो गया श्रोत्री प्रतिपत्तये श्रोता को आराम से फिर स्मरण हो जाए इसलिए दत्षण निष्पन्न लक्षण निष्कृष दर्शे जो लक्षण निष्पन्न हुआ उसको निष्कृष स्पष्ट उस करके दिखाते हैं मूल में तदय निर्गलित तो अर्थ है निर्गलित तो निष्पन्न तो क्या निष्पन्न अर्थ हुआ कहते हैं वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व शून्य योग्यत्व विषय से प्रत्यक्ष वृत्ति होना चाहिए वृत्ति से उपहित चैतन्य होना चाहिए कहीं प्रमात्री कहीं साक्षी अगर केवल साक्षी वेद्य होगा तो वहां साक्षी वृत्ति तो साक्षी और बटा दी विषय को लेगा तो वृत्ति प्रमात्री से सत्ता से अतिरिक्त तो सत्ता तत्व शून्यत्व रहेगा विषय में ये और योग्यत्व तो भी रहेगा अतिरिक्त तो सत्ता शून्यत्व तो भी रहेगा और योग्यत्व तो भी रहेगा ये विषय में रहेगा तो वो विषय को प्रत्यक्ष से कहेंगे अच्छा ठीक है कहा कि कहने से निर्गलिद पूर्वोकृष्ठे जो पूर्व विचार किया गया तो आगे कहा गया स्वाकार वृत्ति स्वप्द से विषयः मतलब तो विषयकार जो वृति तो विषय चाहे बाहर हो सकता है चाहे अंदर हो सकता है विषय अगर बाहर हो जाएगा तो प्रमात्री वृति विषय अगर अंदर होगा तो वृति गोचरा या वृति तद उपहितम यद प्रमात्री चैतन्य उसे उपहित होगा जो प्रमात्री चैतन्य विषय अगर बाहर है तो प्रमात्री शब्द से प्रमाता लेंगे विषय अगर अंदर है तो प्रमात्र शब्द से साक्षी लिया जाए प्रमात्री चैतन्य तदरूपा या तो ये हो गया शून्य सत्ता तो शून्य सत्तावत्व रहित्व सती अतिरिक्त सत्ता नहीं रहना है और प्रत्यक्ष इसका अर्थ प्रत्यक्ष व्यवहार प्रयोजक प्रत्यक्ष का योग्य भी होना चाहिए तभी जाकर के विषय को प्रत्यक्ष कहेंगे प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रयोजक है अर्थात विषयगत प्रत्यक्ष का ही प्रयोजक होगा एवं ज्ञानगत से ज्ञगत प्रत्यक्ष अधिक हो गया एवं ज्ञानगत ज्ञेयगत से चत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रयोजक उत्तम ज्ञानगत विषयगत का प्रत्यक्ष प्रयोजक कहा गया त्रदृश वृत्तीवचिन्न चैतन्य छूट गया अच्छा य यहाँ लिख दिया तक देखवा यहाँ घट गया तषय <laughs> अव छिन्न चैतन्य अभिन्न ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रयोजक तादृश वृत्ति अवचिन्न चैतन्य और तादृश विषय अवचिन्न चैतन्य प्रत्यक्ष हुआ <t minut> और विषय और तथा प्रमात्र चैतन्य विषय गृह ये दोनों अभिन्न हो जाएंगे तो विषय प्रत्यक्ष और वृत्ति और विषय ये दोनों अगर हो जाएंगे तो ये ज्ञानगत प्रत्यक्ष अभिन्न हो जाएंगे प्रयोजतम इति विवेक ये दोनों को श्रोतृ सुख प्रतिपत्त है आराम से जैसे स्मरण हो जाए तथा प्रत्यक्ष विषयस्य जो प्रत्यक्ष विषय है उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा प्रत्यक्ष विषय से प्रत्यक्ष ज्ञानम जो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तैतन्यम चैतन्यमेव। क्योंकि सिद्धांत पहले कहा था जो प्रमा है प्रमा तो चैतन्य ही है या प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमा तो वो चैतन्य ही है चैतन्य होने का अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण हम किस कहते हैं कहते हैं वो वृत्ति को नहीं वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने वाला चैतन्य उसको ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा क्योंकि ब्रमा का अर्थ कहता है यद साक्षात अप्रक्षात ब्रह्म अभी हम लोग यहाँ तक तो वृत्ति का विचार करते रहे कहते हैं ये हम कहते हैं कि ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कब कहेंगे विषय को प्रत्यक्ष कब कहेंगे किन्तु ज्ञान शब्द से प्रमा शब्द से वास्तविक किसको लिया जाएगा तो चैतन्य जाएगा प्रतिबिंबित हो रहा प्रत्यक्ष ज्ञानम तैतन एवं तत्दि चैतन्य तो अनादि है तो अनादि होने से ज्ञान होगा कैसे और इसमें अभी नया एक लोग इतने सारे समीकर सके थे आप भी कहे कि इंद्रिय विषय सन्निकर्ष होकर के जो प्रमाण होगा मतलब जो उत्पन्न होगा ये फिर सन्निकर्ष इत्यादि का सब क्या प्रयोजन है आपका जो चैतन्य है जो वास्तविक ज्ञान है वो तो नित्य है चैतन्य में वह ज्ञान संयोग आदि सन्निकर्षा नाम को विनियोग ये सब सन्निकर्ष कहाँ काम में लगेंगे इस अपेक्षा सिद्धांत तो सिद्धांत तो कहता की मूल में तत्रुक्त आदि नामिकंजक वृत्ति जननेत्म्य जहाँ नज लोग समवाय व्यवहार करते हैं वेदांति लोग उसको तादात्म्य कहते हैं कपालो में घट होलो कह समवाय समय वेदांति कहे क्या तादात्म्य समंस ये जो संयोग संबंध होता है संयोगिकर्ष होता है और संयुक्त तादात्म्य संयुक्त तादात्म्य संयुक्त समवाय ये जो होता है तो संयुक्त समवाय क्या प्रत्यक्ष में व्यवहार होता है संयुक्त समवाय रूपो इत्यादि और संयोग तो ये जो संयोग तादात में आदि आदि से और क्या लेंगे संयुक्त तादाद में तादात में वहां आगे जाएंगे और केवल तादाद भी आएगा शब्दों के लिए शब्दत्व के लिए तादात में तादाद आएंगे तो ये सब जो शनि कक्षा नाम ये सब क्या फिर उनका उपयोग तो हो कहने चैतन्य अभिव्यंजन तो वृत्ति का जनक है वृत्ति अगर बनेगा तो चैतन्य का अभिव्यंजन होगा दर्पण रखेंगे सूर्य का प्रतिबिंब होगा दर्पण नहीं तो कहाँ प्रतिबिंब होगा तो सूर्य का किरण ऐसा है हम देखने से पता चलेगा सूर्य का किरण नहीं होगा किन्तु वहां दर्पण रख देंगे कहेंगे वहाँ तो पता चलेगा तो इसी प्रकार कहेंगे यहाँ आलोक है कि तो हमको तो पता नहीं चलता कहीं हाथ रखने से ये जो हाथ दिखता है ये आलोक संशुल होकर के दिखता है तो इसी प्रकार क्यों कहते हैं कि हाथ आलोकों का व्यंजक हुआ जो आलोक अगर नहीं रहेगा ये हाथ दिखेगा नहीं तो हाथ जब भी दिखेगा आलो को संशुलट होकर के दिखेगा तो कहेंगे अगर यहाँ रखे तो आलोक संशुलष्ट होकर हाथ दिखता है हम जब हाथ हटा लिए यहाँ खाली आलोक तो था वो क्यों दिखेगा व्यंजक नहीं है इसी प्रकार की चैतन्य तो है सर्वदा फिर क्यों पता नहीं चलता तो कहते हैं उसका व्यंजक नहीं है ये व्यंजक हो गए ये सब जो वृत्ति वृत्ति का उत्पादन करने के लिए ये सन्निकों का भी विनियोग हो है चैतन्य अभिव्यंजक वृत्ति जनन विनियोग इसलिए जब प्रमाण वृत्ति नहीं रहता है जब सुसुप्ति में इसलिए साक्षी को पता नहीं चलता मैं हूं बोलकर वृत्ति होने से ही जीव का जीवत्व तभी तो पता चलेगा जब वृत्ति होगा वृद्धि नहीं है तो जीव को पता नहीं चलता इसलिए कहता है कि सुश्री में हम था नहीं था ये क्योंकि व्यंजक नहीं रहा ये वृत्ति नहीं रहा ज्ञान तो होते हो समय भी इसको फायदा तो है समय तो ऐसे वो वृत्ति होगा ब्रह्माकार वृद्धि होगाकार होगा जो ब्रह्म है वो प्रमात्र वृत्ति है प्रमात्र प्रमातवृत्ति होने से ही उसका प्रमाण माना जाएगा वहां प्रमाण क्या है वाक्य वाक्य सुन करके प्रमाण वृत्ति होगा क्योंकि प्रमाण वृत्ति ही प्रमा होगा तो प्रमा ही अज्ञान का निवर्तक होगा तो इसलिए अज्ञान जो ब्रह्म का अज्ञान है वो भी तो प्रमा से ही निवृत्त होगा इसलिए जो प्रमा होगा ये अंतकरण वृत्ति होगा अविद्या वृत्ति प्रमा नहीं है इसलिए अंतकरण होगा स्वयं प्रकाश वृत्ति स्वयं प्रकाश नहीं है तो चैतन्य स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होता है अर्थात ये वृत्ति जो हुआ ये वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा चैतन्य स्वयं प्रकाश अर्थात चैतन्य स्वयं प्रकाश है ब्रह्माकर वित्ती का समय में वास्तविक क्या होता है जैसे हम घट को देखते है हमको पता चलता है की घट ज्ञानवान अहम ऐसे हम वृत्ति को एक अलग जानते हैं किंतु तो जिस समय में ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति होगा ब्रह्म अर्थात अहम इतना ही केवल ज्ञान होगा तो जैसे घट ज्ञानवान अहम ऐसे अस्मि इति अहम जाना वहां भी इसी प्रकार होगा तो वो ज्ञान पहले होगा अश्मी इसको, कर, इसको कहते हैं अर्थात ब्रह्म त्रिपुटी अवस्था मैं जानता हूं पता चलता है मैं हूँ बोल करके ये हमको प्राय सबको होता है मैं जानता हूँ उसमें कोई विषय नहीं है और मैं जानता हूँ मैं हूँ एकदम तो शांत बैठा है उसमें पता चलता है ना मैं हूँ बोल करके वो त्रिपुटी है आगे जब अर्थात ये जो था था था यह, किसी प्रकार के ध्यान करे आगे त्रिपुटी नहीं रहता है चाहे हम भी ध्यान करे मही का भी ध्यान करे, करे आगे त्रिपुटी नहीं रहेगा समाधि होगा किसी प्रकार की इसमें भी समाधि होगा मेरे को अहम आकार वृत्ति हो रहा है ऐसे पता नहीं चलेगा तो समाधि अवस्था में क्या होता है ध्याता ध्येय और ध्यान ये तीनों मिलकर के ध्येय हो जाता है इसी प्रकार की जो ब्रह्माकार वृत्ति है उस समय में अहम ब्रह्म हो गया विषय और ब्रह्माकार वृत्ति ये तीनों थे ध्याता ध्यान ध्येय जब उसका भी समाधि होगा वो भी ध्यकार हो जाएगा अर्थात तो त्रिपुटी तो बस बोलते हैं मतलब जाने, मतलब ब्रह्मा त्रिपुटी ही को है और त्रिपुटी आगे रहेगा नहीं किन्तु वास्तविक त्रिपुटी रहे न तो रहे, रहे हो सकता है कि, कि किसी को त्रिपुटी रहित तो इसी प्रकार की समाधि नहीं लगा है किंतु वो ज्ञानी हो सकता है क्यों उसको मैं जीव हूँ इसी प्रकार की और बोध नहीं है इसलिए लंबा समाधि होना कोई आवश्यक नहीं उसको जीवन मुक्त कहते हैं उसका मात्र हैं ऐसे भी ने वो अविद्या रहता है अर्थात जीवन मुक्त कहेगा अर्थात जीवन मुक्ता का भाषा होगा तो ये अविद्या क्या चीज है ये पूछेगा हम कहेंगे आप महाराज जी भोजन करते हैं ना रोटी खाते है नोटी कौन खाता है वो कहेगा रोटी मैं खाता हूँ आपको लगता है आप अगर जोर करके कहेंगे जो रोटी आप ही खाते हैं क्योंकि मैं खाता हूं जैसा आप ही ऐसे खाते हैं है हां तो फिर जैसे आपको विद्या है इसलिए हमारे भी थोड़ा विद्या है इसी के चलते मैं खाता हूं किंतु कोई अगर मतलब उच्च स्तर के जाकर पूछेगा या तो वास्तविक यहाँ घटना क्या है तो शरीर मनोबुद्धि ये सब अभियान के चलते दिखता है तो पूछेंगे फिर तो आपको भी दिखता है ये तो वो प्रश्न करेगा ये जो आप पूछते हैं आपको दिखता है आप कहने से आप किसको कहते हैं शुद्ध चैतन्य को कहते हैं को कहते है ना ये जिसको दिखता है उसको पूछते हैं तो कहेंगे जिसको दिखता है क्योंकि हम कहते हैं आपको दिखता है क्या तो आपको ही प्रश्न करते हैं कहते हैं जिसके साथ व्यवहार करते हैं ये विद्या का राज्य है तो फिर पूछते फिर आप कौन कहते हम तो वास्तविक शुद्ध चैतन्य अर्थात शुद्ध चैतन्य और ये व्यवहार करने के बीच में कोई संबंध वास्तविक नहीं है और ज्ञानी मानता है कि तो मानता है अर्थात तो उसको निश्चय है कि हम इस प्रकार के तत्व हैं तो फिर व्यवहार कैसे करता है तो कैसे करता है अर्थात तो इसलिए अज्ञानी को कहना पड़ता है ज्ञानी कहेगा कि अविद्या थोड़ा होने से ही व्यवहार होगा क्योंकि हम जबरदस्त करते हैं कि व्यवहार आप ही करते हैं वो कितु तो जानता है कि कोई व्यवहार नहीं है क्योंकि तो व्यवहार नहीं है इतना जगह दिखता है तो दिखता है प्रश्न होने से उत्तर दे, देना पड़ता है तो कि अविद्यालय है नहीं तो वास्तविक ये नहीं है कैसे नहीं है जैसे सो मान लीजिए कि पूरा जगत सब सो गया ब्रह्म रहेगा नहीं रहेगा रहेगा वही वास्तविक स्थिति है कितु तो अविद्या जिस समय में सभी सो गए तो अविद्या उस समय में है कि कारण अवस्था में है अविद्या है अविद्या क्यों है जब हैं आगे फिर जगेंगे अगर मान लीजिए ऐसा स्थिति के आगे और जगने का बात ही नहीं है तो फिर अविद्या को मानने का और कोई आवश्यक है फिर कोई व्यवहार होगा तो ऐसे ही मान लीजिए अविद्या नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं है व्यवहार दिखेगा तो फिर लाना पड़ेगा अविद्या को अविद्या अर्थात व्यवहार दिखेगा तो अविद्या को मानना पड़ेगा और अविद्या नहीं है तो कोई व्यवहार नहीं है और ज्ञानी कहेगा कि वास्तविक जो स्वरूप है चैतन्य है उसमें कोई व्यवहार भी है नहीं तो ये दिखने का चरित्र को उत्तर उत्तर देते हैं ऐसे और इसके लिए कोई समाधि दीर्घ समय तक होना ये इतना किसी को हुआ है तो अच्छा है इसमें विचार नहीं है अन्य ग्रंथों में विचार है ज्ञानी दो प्रकार के होते है कोई होते हैं जो लोग कृतोपास्थी हो होकर के ज्ञान मार्ग में आते हैं अर्थात उपासना करके ज्ञान मार्ग में आते हैं ये लोग उच्च कोटि के ज्ञानी होते हैं जैसे छोटे महाराजी वगैरह थे अर्थात वो समाधि में अधिक समय हो जाएंगे उनको बाकी होंगे जो कि व्यवहार जगत में दिखेंगे ये लोग उपासना पहले नहीं किए हैं ज्ञान मार्ग में आकर के विचार करके निश्चय हो गया तो विचार करके निश्चय हो जाने के बाद किसी को हो सकता है कि यही चलेगा मैं तो कोई विचार करके निश्चय कर लिया किंतु वो चलता नहीं जैसे कोई भी चीज हमको पहले भ्रांति था हम जानते नहीं थे अभी निश्चय हो गया ना ये है उसके बाद सर्वोदा वही बात यहां चलेगा क्या नहीं चल सकता है किंतु किसी का चित्त इतना एकाग्र है जो चीज को पकड़ेगा वही चलता रहेगा ये दोनों अलग हो जाएंगे एकाएगी चित्त एकाग्र नहीं है निश्चय हो गया उसका आगे भ्रांति नहीं होगा किंतु उसको चित्त उसी को पकड़ करके नहीं रखेगा ये दो प्रकार के होंगे जो उपासना करके आए होंगे ये लोग सप्तम भूमिका तक तो जाएंगे जो लोग नहीं किए होंगे वो लो लोग चार पांचवें ऊपर नीचे होंगे जगत में व्यवहार अधिक करेंगे ये सब ये चलता रहेगा और जो लोग उपासना करके आए होंगे वो अधिक समय में समाधि में जाने से उनको जगत का ये दुखो सुखो उनका हाथ काट लीजिए पाँव काट लीजिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अणि मांडव्य का उदाहरण वहां दिए हैं उनको राजा सुली में चढ़ा दिया तो वो समाधि में चले गए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा किंतु तो जो उपासना मार्ग में ज्ञान नहीं हुआ तो वो जानता है कि शरीर में नहीं हुआ किन्तु तो उसको अर्थात समाधि में नहीं जा पाने से शरीर का पीड़ा उसको अनुभव होता रहेगा ये दोनों तो में अलग अलग है अर्थात समाधि होना नहीं होना ये ज्ञान का कोई लक्षण नहीं निश्चय हो जाना है ये पंचोदशी इत्यादि ग्रंथ में ये निश्चय को महत्व दिए हैं वहां समाधि जोर लगा करके योग साधना करना चाहिए उसमें महत्व नहीं दिए ठीक है हमें उक्त रीत्या नीचे से तृतीय बनते में उक्त रीत्या उभय प्रयोजन सिद्धे उभय प्रयोजक सिद्धे सती उभय प्रयोजक अर्थात एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष एक विषयगत प्रत्यक्ष दोनों का प्रयोजक सिद्ध होने पर संयोग्य संयुक्त मूल में दिया संयुक्त इसका अर्थ हो कि संयुक्त अभिन्न्य अभिन्नताम तादात्म्य अभिन्न तादात्म्य अर्थात जहाँ वो लोग कहते हैं कि समवेत की समवेता समवायम रूपाणाम सन्निकर्षाण घट तदगत रूप रूपत्व शब्द शब्द के लिए अलग अलग, अलग सनिकर्ष शब्दत्व अवच्छिन्न चैतन्य अभिवंजक वृत्ति उत्पादन विनियोग वृत्ति का उत्पादन करने के लिए सब ये सब सनिकर्ष ये व्यवहार होंगे इसलिए वैदांति कहते हैं हमें मानते हैं सनिकर्ष होगा वृत्ति उत्पादन के लिए आगे ठीक है यनने एक विनियोग पद है यनने ये है जिस वृत्ति का जनन एते एते ये एतेशा विनियोगेशनिक विनियोग सा वृत्ति कतिविधा अपेक्षाया वृत्ति कितने प्रकार की होता है मूल में उसको कहते हैं सा वृत्ति चतुर्विधा वृत्ति चार प्रकार की है संशय निश्चय गर्भ स्मरण ये चार प्रकार अच्छा तीन होते है ठीक है अब यहाँ रखते है ओम शंकर